नमस्कार आज 11 मार्च 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है गीतार्थ संग्रह पढ़ने के क्रम में हम चतुर्थ अध्याय में हैं इस अध्याय को कर्म सन्यास योग कहा जाता है इसमें कर्म का रहस्य भगवान ने बताया है यज्ञ का रहस्य बताया है और किस तरह विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं और उनका क्या तात्पर्य है यज्ञ करने का अधिकारी कौन है और उन यज्ञों का क्या परिणाम होता है कर्म का रहस्य कैसे समझा जाए कर्म से कैसे मुक्ता हुआ जाए कैसे कर्मफल से हम बचकर संसार से निकल जाएं वही यज्ञ तो यहाँ भगवान ने जैसा आपने पिछली बार उसको अत्यंत संक्षिप्त में समझ लिया जो पिछली बार बात की थी कि सर्वप्रथम भगवान ने अर्जुन को कहा कि यह ज्ञान मैंने पूर्व समय में दिया था विवसवान को दिया था तदंतर विवस्वान ने मनु को दिया मनु ने ईक्षु को दिया और परंपरागत रूप से यह ज्ञान ऋषियों के द्वारा चलते हुए संसार में वर्षों तक चलता रहा लेकिन कुछ जो विश्व का बुरा समय आया उसमें वो ज्ञान विलुप्त हो तो वही ज्ञान मैं आप तुमको पुनः देता हूँ क्योंकि तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो तो इस बात पर अर्जुन ने शंका व्यक्त की कि मैं कैसे समझूँ कि आपने पूर्व समय में यह ज्ञान विवस्वान को दिया क्योंकि आपका जन्म तो अभी अभी का है आप करीब करीब मेरे बराबर उम्र के हो और ये तो पुरातन समय की बात कह रहे हैं तो वो भगवान समझाते हैं कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं फ़र्क ये है अंतर ये है कि तुम उन जन्मों को नहीं जानते मैं उन सबको जानता हूँ इसके अलावा जो और जन्म के फ़र्कें हैं वो भी बताते हैं कि संसार में मनुष्य का जन्म कर्मफल के अधीन है जितने जीव हैं वो अपने कर्मफलों से जन्म लेते हैं हम जैसे कर्म फल कर, कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको जन्म प्राप्त होता है और मनुष्य से इतर जो योनियां हैं उनमें भी हमारा जन्म हो सकता है और मेरा जन्म यानी भगवान जो स्वयं के बारे में कहते हैं मेरा जन्म मेरी योग माया के अधीन है ये किसी कर्म का फल नहीं है यानी मेरे जन्म के पीछे किसी तरह का कोई ना तो कर्म फल है ना किसी प्रकार की कामना है फिर वो कहते हैं कि जो संसार में तुम कर्म करते हो वो सब फल के जनक है लेकिन मैं जो कर्म करता हूँ क्योंकि मुझे किसी तरह की कि ना तो कोई आकांक्षा है ना किसी तरह का आग्रह है इसलिए मेरे समस्त कर्म कर्मफल से मुक्त हैं वो कर्मफल के जनक नहीं है और पुरोकाल से कई संसार के लोगों ने मात्र एक एकाग्र चित्त से मात्र मुझ पर ध्यान किया है वो मुझ पर विलीन हो गए हैं मुझसे अभिन्न हो गए हैं और वो अपने समस्त कर्मों को समाप्त कर चुके हैं तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म और अकर्म सत्कर्म और दुष्कर्म इन सब में विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी हमको जो लगता है बाहर से किए सत्कर्म है लेकिन वो कर्म जनक होता है कभी कभी हमको लगता है ये तो दुष्कर्म है लेकिन वो सत्कर्म होता है कभी हमको लगता है कि अकर्म है ये तो कुछ नहीं करता है निष्क्रिय रहता है न्यूट्रल रहता है लेकिन वो भी कर्मक कर रहा है भगवान कहते हैं कि कर्म करना ही कर्मफल का जनक नहीं है आपके वाणी आपके विचार भी कर्म फल के जनक है ये बात उन्होंने ये चतुर्थाध्याय के आरम्भ में ये बात बताई अर्थात वो कहते हैं कि जहाँ कर्मफल से मुक्ति की बात होती है। अगर हम कहें कि जब तक कर्म है और जब तक कर्मफल हैं तब तक पुनर्जन्म है तब तक संसार है तब तक मुक्ति से हम दूर हैं तब तक परमेश्वर से विलीनता संभव नहीं है परमेश्वर में तभी जीव विलीन होता है जब समस्त कर्मों को पीछे छोड़ देता है तो ये पीछे छोड़ देने के बाद वो कहते हैं कर्म से मुक्ति कर्म न करने से नहीं है सत्कर्म करने से नहीं है दुष्कर्म करने से नहीं है अकर्म करने से भी नहीं वरन परमेश्वर की दिशा में जाना हो तो मात्र ज्ञान के द्वारा ही तुम कर्मों से मुक्त हो सकते हो ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट इस तरह इसमें बताई कि ज्ञान के द्वारा ही कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है अब पहली बात तो यह है कि कर्मों से अकर्म की ओर जाना असंभव है क्योंकि जीवन यापन के लिए भी तुमको कुछ न कुछ कर्म तो करना ही है और जब कुछ न कुछ कर्म करोगे तो वो अपने आप किसी सत्कर्म दुष्कर्म किसी न किसी श्रेणी में अवश्य आ जाएंगे और जैसे ही वो आएंगे वो अपने कर्मों के फल देना शुरू करेंगे तो इस तरह से तुम कभी भी कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाओगे तो पहली बात तो समस्त कर्मों को तुम मुझमें अर्पित अगर कर सको तो ये तुम कर्मों से मुक्त हो सकते हो लेकिन कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान को अगर हम समस्त कर्म अर्पित करना चाहें तो कैसे करें पहली बात फिर भगवान का क्या स्वरूप कहाँ हम उनको ढूंढने जाएं कि हम कर्म फल अर्पित कर दें अगर हम कई मंदिर में नारियल चढ़ाना है तो समझ में आती बात कि ये मंदिर रहा ये नारियल खरीद के लाए और हमने चढ़ा दिया लेकिन हमारे कर्म और भगवान कहाँ और हमारे कर्म कहाँ और उनका कोई स्वरूप हमको समझ में आता नहीं इसलिए अभिनव गुप्त पादाचार्य जी कहते हैं इसके प्राकथन में ही उन्होंने कहा था कि जब तक हम कर्म का स्वरूप नहीं समझेंगे और जब तक भगवान का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे तब तक ना हम कर्म से मुक्त हो सकेंगे ना कभी इन कर्मों का समर्पण कर पाएंगे इसलिए दोनों चीज़ें समझना ज़रूरी है कि, कि कर्म क्या है और भगवान क्या है जब तक कर्म हमारे समझ में आएगा भगवान हमको समझ में आएगा तो हम कर्मों को भगवान को अर्पित कर सकते हैं तो परमेश्वर के स्वरूप को समझना यहीं से शुरू होता है कि परमेश्वर समस्त सृष्टि के एकमात्र स्वामी उनमें किसी भी तरह का आग्रह नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी बात तीसरी बात वो किसी भी मोह से परे हैं परमेश्वर को किसी तरह का कोई मोह नहीं है इसके आगे वो जो कर्म करते हैं वो दिव्य होते हैं वो दिव्य होने के कारण वो किसी तरह का फल उत्पन्न नहीं करते अब अगर आपके मन में प्रश्न उठे कि ऐसा तो कोई संत भी हो सकता है कि जो मोह से परे हो वो दिव्य हो उसके कर्म और वो भी कोई आग्रह्य हो उसके मन में तो निश्चित ही वह भी मुक्त है और वह परमेश्वर स्वरूप है इसलिए हम उसको शिव स्ारुप बोलते हैं कि वो शिव स्वरूप हो चुका है और जब अपना शरीर त्यागता है क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं तो जब वो शरीर त्यागता हो तो शिव सायोज्य हो जाता है यानी शिव से अभिन्न हो जाता है शिव स्वरूपता यानी जीवन मुक्ति उसको संसार में ही प्राप्त हो सकती है जीवन में शरीर को रखते रखते ही वो शिव स्वरूप प्राप्त कर सकता है और जब वो इस शरीर को छोड़ता है तो जीवन मुक्त हो जाता है तो इस तरह से एक व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को कैसे दिव्य बनाए इसकी विधियाँ भगवान ने इसमें बताई तो इसको बताने के पहले भगवान कहते हैं सबसे पहले ज्ञान जरूरी है और ज्ञान क्या है अग्नि है यहाँ पर उन्होंने जो यज्ञ के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं वह है यज्ञ क्या है दिव्य कर्म है जो फल से मुक्त करते हमको कभी कभी ऐसा लगता है यज्ञ का मतलब चारों दिशाओं में एक लोग बैठे हैं एक यजमान बैठा है और एक पंडित जी बैठे हैं और हमको हवी डालने को कह रहे हैं और हम सोचते हैं कब इससे निपटें फिर भोजन करें तो वो हमारा एक यज्ञ का एक अवधारणा है हमारे दिमाग में तो भगवान कहते हैं यज्ञ प्रतिदिन प्रतिफल तुम करते हो ये वो यज्ञ नहीं है जो आप कहीं कुंड के आसपास बैठ के करते हो यहाँ पर यज्ञ से तात्पर्य है हमारे जीवन के समस्त कर्म और उनको जब हम दिव्य रूप में करते हैं तो वो यज्ञ कहलाते हैं जब वो कर्म फल के जनक नहीं हैं जब वो तुम कर्मफल की आकांक्षा से या सीमित इच्छाओं से युक्त होकर करते हो तो वो कर्म फल के जनक हैं और तब उन्हें तुम दिव्य नहीं कह सकते तो वो सांसारिक कार्य हो जाते दूसरा बताया कि इंद्रियाँ आपकी जो इंद्रियाँ हैं वे देवता हैं हम संसार में देवता हम देवताओं को मूर्तियों में या मंदिरों में ढूंढते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवता आपके शरीर में अने ब्रह्म भी आपके शरीर में है देवता भी आपके शरीर में आपकी आत्मा के रूप में कृष्ण चैतन्य या ब्रह्म है या परशु है, जो भी आप नाम देना चाहो नाम आपकी चॉइस तो हमारी आत्मा के रूप में सर्वोच्च सत्ता आपके भीतर है और ये जो इंद्रियां हैं यही देवता हैं ये जो हमारे दसों इंद्रियां हैं ये देवता हैं और ये देवता क्या हैं ये देवता ब्रिज है एक तरफ वो आत्मा से जुड़े हैं दूसरी तरफ वो संसार से जुड़े हैं संसार का ज्ञान वो भी जान वो संसार का ज्ञान भी है उनको आंखें संसार को भी देखती हैं संसार ज्ञान कान संसार को सुनते हैं संसार को जानते हैं जबान संसार को चकती संसार को जानती है हमारे हाथ स्पर्श करते हैं संसार का इसलिए संसार को जानते हैं तो हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियां एक तरफ उसको संसार का ज्ञान है और दूसरी तरफ वो ज्ञान चूँकि कहाँ लेके जाती हूँ उनको मालूम है कि सारा ज्ञान आत्मा की ओर ले जाना है आंखें देखती हैं लेकिन दिखाती किसको हैं आत्मा को कान सुनते हैं पर सुनाते किस हैं आत्मा को ये जबान चखती है पर चखाती किसको है आत्मा को क्योंकि जब आत्मा नहीं होती तो जबान चखना बंद कर देती है क्योंकि आप किसके लिए चखें कोई है ही नहीं चखने वाला ड्राइवर है ही नहीं तो कार किसके लिए चले यहां पर जबान चखती है उस आत्मा के लिए कान आनंद में मग्न होते हैं किसी संगीत को सुनते हैं किसके लिए उस आत्मा के लिए इसलिए स्पर्श इस हम करते हैं तो एक आनंद के लिए भी स्पर्श करते हैं किसी कार्य के लिए भी स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श का इंटेंशन किसके लिए है या किसके किसके काम के लिए है वो स्पर्श करते हैं आत्मा के लिए या ना इसका समस्त इंद्रियों का कार्य है आत्मा के लिए इसलिए आत्माएँ एक तरफ तो जुड़ी हैं आत्मा से और इंद्रियाँ एक तरफ जुड़ी हैं संसार से तो ये इंद्रियाँ ही हमारे शरीर में स्थित देवता हैं तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये इंद्रियाँ ही देवता हैं और अग्नि क्या है यज्ञ की अग्नि ज्ञान यज्ञ की अग्नि हमेशा प्रज्वलित नहीं होती अगर आप यज्ञ को प्रतीक रूप से भी देखो तो आप अंदर में जाओगे यज्ञ कुंड बना है लेकिन अग्नि नहीं है शांत पड़ने उस वक्त हवन नहीं हो रहा है उस वक्त सांसारिक कर्म हो रहा है लेकिन जब हवन होता है तो उसी समय अग्नि प्रज्वलित होती है प्रतीक रूप से हम कहते हैं कि संविधा से अग्नि प्रज्ज्वलित होती अरणी आती उनको हम घीसते हैं उसके बाद में अग्नि प्रज्ज्वलित होती है तो यहाँ पर ये जो क्रिया है अग्नि प्रज्ज्वलित करने की वो क्रिया पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान से ही संभव हो है ना और वो अग्नि स्वयं ज्ञान स्वरूप है और वो ज्ञान में भविष्य डालते हम क्या ही कि भविष्य डालते हैं हमारे समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं जो हमारे कर्म हम जो भी करते हैं संसार के अंदर यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो संसार में जो सर्वाधिक पापी है पूरे संसार का सर्वाधिक पापी व्यक्ति वो भी ज्ञान के रास्ते से ज्ञान की नौका में बैठ इस बहुसागर से पार जा सकते उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है यानी आप कितने भी बड़े पापी हो, अब तक आपने कुछ भी कर रखा हो आपका इतिहास कैसा भी रहा हो लेकिन उसके बावजूद इस बहुसागर से पार जाने की आपकी संभावना है उतनी ही है जितनी किसी संत की उतनी ही है किसी जिस किसी गृहस्थ की यानी समस्त लोगों के प्रति भगवान का नजरिया संभव का है उनके हृदय में कभी भी कोई भेद नहीं है कि ये पापी है और ये पुण्यात्मा है पापी है तो तुम खुद भुगतना चाहो और अलग अलग समस्याएं तकलीफ़ जरा व्याधि बुढ़ापा पुनर्जन्म तो भुगतो उसमें उनका कोई रुचि नहीं है कि तुम भुगतो या इसमें भी रुचि नहीं है कि तुम न भुगतो इसलिए वो इन सब से परे हैं अगर आपको लगता है कि हमको मुक्ति की राह चाहिए तो वो रास्ता एकदम खुला है वो रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है तो उस रास्ते का ही नाम यज्ञ है यज्ञ का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट यज्ञ का मतलब होता है कि किसी एक विशिष्ट चीज़ को विशिष्ट कार्य को विशिष्ट तरीके से करना इसका नाम है यज्ञ यानी अगर आप कहो कि मेरे को आप यहाँ पर एक फैक्ट्री बनवाना है तो वो भी एक आपका यज्ञ है अगर आप कहें कि हमारे घर पे हमारे को एक काम शुरू करना है वो भी यज्ञ है हमने उसको प्रतीक रूप से कर दिया कि हमको मकान शुरू करना है तो हम उसमें यज्ञ करेंगे उसके बाद में हम उस मकान में रहेंगे तो यज्ञ का मतलब है कि हम उसमें जो अनुचित है अशुभ है उसका नाश अशुभ का नाश करना ही यज्ञ है तो इस जो चौथा जो चैप्टर है चौथा जो अध्याय है इसका जो मूल उद्देश्य है वो है हमें कर्म के रहस्य बताना कि कर्म क्या है वो कहते हैं भगवान कि कभी कभी हमको जो प्रतीक रूप से बाहर से बहुत अच्छे कर्म दिखाई देते हैं वो सचमुच में बहुत बुरे होते हैं और कभी कभी जो हमको बहुत बुरे दिखाई देते हैं। वो कभी कभी उनमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है तो अच्छाई और बुराई ये एक ही कर्म में एक साथ हो सकती है एक ही कर्म सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों हो सकता है और वही निष्काम कर्म हो सकता है वही अकर्म हो सकता है लेकिन बाहर से देख कर उस कर्म के स्वरूप को देख कर, हम ये नहीं बता सकते कि ये कैसा कर्म है कोई व्यक्ति कुछ दान कर रहा है तो हमको प्रतीक रूप से क्या दिखेगा बाहर से बाहर रूप से क्या दिखेगा कि वो बहुत अच्छा कार्य कर सत्कार्य कर लोगों को दान दे रहा है ठंड में लोगों को कमल बांट रहा है भूखे लोगों को भोजन दे रहा है एक तरफ ये दृश्य है दूसरे तरफ उसके विचार ऐसे हैं कि मेरे को अगले साल चुनाव लड़ना है यहाँ के पर लोगों में अपनी पेट जमानी है तो उसके विचार उस कर्म को दूषित कर देते है। उस समय उसका विचार ही तभी कहते हैं भगवान कि विचार भी आपके कर्म के फल के जनक है प्रति जो प्रतीकात्मक रूप से बाहर से जो हमारे को जो दिखाई देता है वो कर्म का स्वरूप वो कर्म का स्वरूप वैसा नहीं है जैसा है कई बार हमको लगता है कि ये हत्या बुरी चीज़ है लेकिन अगर कोई आदतन अपराधी है आदतन हत्या तो उसकी हत्या करना बुरा नहीं है वो क्योंकि उसको समाज के कई लोगों को हम उस दु, उसके दुष्कर्मों से बचा लेंगे इस तरह से जो प्रतीक रूप से हमको बाहर से दिखाई देता है वो आवश्यक नहीं है कि भीतर से वैसा ही हो तीसरी बात जो ज्ञान सहित कर्म कर वो ज्ञान सहित कर्म अपने आप में किसी फल के जनक नहीं है इसलिए उन ज्ञान सहित किए गए कर्मों को जब हम बाहर से देखेंगे तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा समझ में नहीं आएगा कि ये वास्तव में कैसे कर्म है इसलिए किसी और के कर्म पर कभी भी कोई टिप्पणी मत करिए क्योंकि आप लोगों के कर्मों पर टिप्पणी करेंगे हो सकता है वो कर्म हो अकर्म हो दुष्कर्म हो सत्कर्म हो या उसके ज्ञानी का कर्म हो जो कर्म फल से मुक्त हो सकता है उसका यज्ञ हो इसलिए दूसरों के बजाय सबसे पहले अपन अपने ही कर्मों का विश्लेषण करें स्वयं के कर्मों की सदगति के लिए कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने यहाँ पर यह आहुति क्या है यहाँ पर जब यज्ञ में हम आहुति देते हैं अगली बात अंतिम बात क्या है अग्नि के बाद में आहुति देते हैं तो आहुति का मतलब होता है अभेद का बोध जहाँ पर हमको आहुति का मतलब होता है कि जब हमको ये बोध हो जाए कि इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अब इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे तो शायद ये बात ठीक समझ में आ जाएगी वास्तविक भोग क्या है भगवान बार पूछते हैं कि वास्तविक भोग क्या है हमारे पास रोज भोग आते हैं भोजन करते हैं स्वादिष्ट भोजन करते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे बिस्तर पर सोते हैं और सारे हमारे संसार के जो जीवन के रोजाना के भोग लेकिन वो बोलते वास्तविक भोग क्या है क्योंकि मनुष्य जन्म में भोग और मुक्ति दोनों की बराबर से संभावना है यानी ऐसा नहीं कि भोग के साथ में मुक्ति नहीं हो सकती भोग के साथ भी मुक्ति हो सकती है और भोग के साथ में बंधन भी हो सकता है और बिना भोग के भी बंधन हो सकता है और बिना भोग के भी मुक्ति हो सकती है इसलिए इनका कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं निर्णय ये है कि भोग कैसा उसका स्वरूप क्या है वो कहते हैं सर्वोत्तम भोग वो है जब भोग करने वाला भक्ता है ना भोजन करना भी भोग है या कुछ भी हमको दुख और सुख के रूप में जो हमको मिलता है वो भी भोग है तो भोक्ता और भोग भोगी जिसका हम भोग करते हैं जैसे भोजन और भोजन करने वाला पूजा और पूजा करने वाला जो भगवान और भक्त ये दो भोगी और भोक्ता के रूप है तो इन दोनों में अभेद को जो जानता है ये दोनों भिन्न नहीं है अगर हम भगवान की पूजा करें शिवम भुक्ता शिवम यज यानी शिव बनकर ही हम शिव की पूजा करें जब हमको ये भेद समाप्त हो जाए कि शिव में और मुझ में कोई भेद नहीं और फिर मैं शिव की पूजा करूं तो फिर वो पूजा वास्तविक भोग है यानी उसका पूरा आनंद है क्योंकि उस पूर्ण आनंद में कहीं भी कर्मफल नहीं है अगर मैं भोजन करूँ और भोजन करने वाला और भोजन इन दोनों को मैं अभी न तो फिर कोई तरह का कोई भोग नहीं बंधन नहीं इसका तैतृ उपनिषद में शायद हमने पढ़ा था जब ध्यान होगा आपको कि अहम अन्म अहम अन्म अहमअन्म अहमरनाधि अहमरनादि अमरनाद अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत ये अंत में जब गुरुदेव के उपदेश से शिष्य को ये बात समझ में आ जाती है कि भोगता और भोग्य एक ही है जिसको भोगा जाता है और जो भोगता है दोनों में कोई भेद नहीं है तो तो वो एकदम आर्किमिडीज़ की तरह उछल पड़ता है अरे मेरा पकड़ में आ गया यूरेका यूरेका एकदम एकदम उठता तब उसको एकाएक एक्सटेम्पोर यानी एकाएक अंदर से उसके आवाज़ आते है अहम मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ और अहम अन्नादि अहम अन्नादि अहम अनाद मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ और अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत यानी इन अन्न को और भोक्ता को जोड़ने वाला भी मैं ही हूँ यानी इस भोजन की क्रिया भी मैं ही हूँ यानी तीन चीज़ें हैं भोग्य भोक्ता और भोग पूजा पूज्य और पूजक ऐसे तीन चीज़ें हैं जो पूजा करने वाला है पूजा की क्रिया है और पूज्य है जिसकी पूजा की जाती है ये तीनों में अभिन्नता को जो देखता है वो एकाएक उछल पड़ता है एकाएक रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके एकाएक वो आनंद अतिरेक से लबरेज हो जाता है कि ये भगवान और भक्त और ये पूजा एक ही चीज़ है खाना स्वाद लेना और स्वाद लेने वाला एक ही है तीनों चीज़ें एक ही है एक भावाचक संज्ञा दिखती है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन इनमें भेद नहीं है समस्त संज्ञाओं में कोई भेद नहीं है जब वो ये जानता है तो इसी का नाम है आहुति तो जब आहुति देने का मतलब हमको ये समझ में आता है कि ज्ञान के ज्ञान की अग्नि में कर्म की आहुति देने से हम उस क्रिया को यज्ञ बना देते हैं और जो हमारे संसार के जो समस्त कर्म हैं जिन कर्मों को भिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता उन समस्त कर्मों को यज्ञ का स्वरूप दिया जा सकता तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो कर्म को यज्ञ की तरह करता है वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता जो यज्ञ की तरह करता है अब यज्ञ की तरह करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों टाइम संध्या करो कि दोनों टाइम आप ये प्रतीक रूप से करते हैं क्यों प्रतीक रूप से करते हैं हम वर्षों तक संध्या करते हैं लेकिन उस संध्या का सिग्निफिकेंस महत्व नहीं समझ पाते संध्या हम दोनों संध्याओं में करते हैं कि जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है दोनों तरफ संध्या करने की हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है और उन संध्याओं का मूल मकसद ये है कि हम दिन को रात में अर्पित करते हैं रात को दिन में अर्पित करते हैं ऐसे ही वो प्राण को अपान में अर्पित करते हैं अपान को प्राण में अर्पित करते हैं तो ये अर्पण की क्रिया हम रोज करते हैं लेकिन हम इसके अवेयर नहीं है ना उसके प्रति जागरूक नहीं है हम जब श्वास भीतर लेते हैं हम कहते हैं कि अपान वायु भीतर आ रही है जब हम श्वास बाहर ले निकालते हैं तो हम प्राण वायु बाहर निकालते हैं तो प्राण और अपान प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हम रोजाना ही तो अर्पित कर रहे हैं ये भी संध्या है संध्या का मतलब होता है संक्रांति काल जहाँ पर कि दिन रात में बदलता है रात दिन में बदलता है प्राण अपान में बदलता है और अपान प्राण में बदलता है ये दोनों संधि काल हैं या संक्रांति काल है और यही उत्सव के क्षण हैं ये उत्सव के क्षण हैं जो संध्या काल जैसे से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं मकर संक्रांति है ना कि उस समय इतना उत्सव मनाते हैं क्योंकि उस समय में उत्तरायण हो गए अब सूर्य महाराज अब वो उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो गए उत्तर दिशा में आए नहीं हैं उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो गए तो उनके अग्रसर होने की खुशी में हम उतर तो इस तरह से अगर हमारी विजन स्पष्ट है तो हम समस्त कर्मों को यज्ञ की भावना से कर सकते तो समस्त यज्ञ की अग्नियाँ हम प्रज्वलित करते हैं कहाँ कहाँ प्रज्वलित करते हैं अभी तक हम जानते हैं कि यज्ञ की अग्नि हम यज्ञ कुंड में ही प्रज्वलित करते आए हैं अब तक जो हम संध्या काल में संध्या में करते हैं या सूर्योदय के काल में यज्ञ करते हैं या किसी विशिष्ट अवसर पर यज्ञ करते हैं जैसे नवदुर्गा में यज्ञ करते हैं या मकान के उद्घाटन में यज्ञ करते हैं या किसी भी विशिष्ट अवसर पर यज्ञ करते हैं तो हमारी यज्ञ की अग्नि हम एक कुंड में प्रज्जवलित करते हैं तो पहला वो स्थान जहाँ पर कि अग्नि को प्रज्ज्वलित किया जाता है वो है अग्निकुंड या हवन कुंड दूसरा है इंद्रियों में तीसरा है विषयों में अगला है मन में और बुद्धि में और जहाँ पर कि सदा प्रज्वलित है जहाँ कभी प्रज्वलित नहीं करना पड़ती है। वो है आपकी चेतना में आपकी चेतना में ये ज्ञान सदा से था सनातन रूप से और सदा है इसके ऊपर जो हमारे कर्म का आवरण है जिसके कारण वो ज्ञान विलुप्त हो जैसे अगर हमारे इस कमरे में पूर्ण अंधेरा है लेकिन अगर वो कोई कहे कि भैया मीटर तो चल रहा है अंदर बिजली तो जल रही है आपके कमरे में पूरा अंधेरा है के साथ? तो हमने एक बल्ब तो जल रहा है लेकिन उसके आसपास काला कपड़ा बांध रखा है और वो पूरी तरह से कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है यानी प्रकाश तो है लेकिन कमरा प्रकाशित नहीं है क्योंकि एक आवरण है जिसने उस प्रकाश को रोक लिया है ऐसे ही चेतना से कभी भी ज्ञान अलग नहीं होता अब जब हम ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो अंतिम अध्याय में समझ में आएगी बात जब भगवान को अर्जुन कहेंगे कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा यानी मेरा मोह नष्ट हो गया इसलिए मेरी स्मृति लौट आई वो ये नहीं कहते मुझे ज्ञान मिल गया ज्ञान मिलता नहीं है ज्ञान होता है ज्ञान है लेकिन वो आप से छुपा हुआ इसलिए है क्योंकि वो बल तो जल रहा है उसके ऊपर हमने काली पोत रखी काला कपड़ा डाल रखा है वो जैसे ही हटता है वो कपड़ा कहाँ का है वो मोह का कपड़ा है जो काले रंग का कपड़ा है जो ज्ञान को आवृत किए हुए है आत्मा के ज्ञान को आत्मा से बाहर नहीं निकलने दे रहा है इसमें हमारे शरीर में इंद्रियों में नहीं पहुँचने दे रहा है वो है मोह का आवरण जैसे ही हम मोह से मुक्त होते हैं भगवान कहते हैं मैं किसी मोह से ग्रस्त नहीं होता लेकिन तुम मोह से ग्रस्त होते हो और इसीलिए तुम आत्मा के आवरण से मुक्त नहीं हो तो आत्मा का आवरण मोह का आवरण है जब हम मोह का मतलब क्या है मोह और प्रेम में पूरा वैसा ही फर्क है जैसा ज्ञान और अज्ञान में मोह और प्रेम में वैसा ही फर्क है जैसा उजाले और अंधेरे में जो प्रेम है वो प्रकाश स्वरूप जो मोह है, है वो अंधेरे का स्वरूप मोह सीमितता में है यानी आपको किसी विशिष्ट परिस्थिति से लगाव है उसको हम मोह कहते हैं या किसी विशिष्ट व्यक्ति से लगाव है उसको हम मोह कहते हैं या किसी विशिष्ट वस्तु से लगाव है उसको हम मोह कहते हैं तो मोह का मतलब होता है किसी सीमित से प्रेम लेकिन सीमित से प्रेम तभी हो सकता है जब उस सीमा के बाहर अप्रेम करते क्योंकि सीमित से प्रेम ही तब हो सकता है जैसे हम कह इस व्यक्ति से ही मुझे लगाव है निश्चित रूप से इस कीमत पर कि की और लोगों से मुझे लगाव कम है इससे कम लगाव या नहीं है एक बच्चे से मुझे प्रेम है क्योंकि मुझे और अन्य हजारों बच्चों से प्रेम नहीं है इसलिए इस बच्चे से प्रेम है ये सापेक्षिक है मोह सदा सापेक्षिक होता है लेकिन प्रेम निरपेक्ष होता है उस निरपेक्ष प्रेम में उस दायरे के बाहर कोई भी नहीं है मैं समस्त सृष्टि को अपने अंग की तरह प्रेम कर सकता हूँ जब मैं समस्त सृष्टि को अपने अंग की तरह प्रेम करूँगा तो उस समय मुझे किसी भी तरह का कर्मफल संभव नहीं इसलिए प्रेम कर्मफल से मुक्त करता है मोह कर्मफल को उत्पन्न करता है जो दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह एक दूसरे के विरोधी हैं भगवान कहते हैं कि जो विद्वान है, जो ज्ञानी है वो स्वकर्म में अकर्म देखता है अब स्वकर्म में अकर्म कैसे देखता है जब वो कुछ भी करता है तो वो ये जानता है कि ये मैं नहीं कर रहा ये मेरा शरीर है जो इस कार्य के संपन्न होने में इंस्ट्रूमेंटल है औजार की तरह है सहायक सहायक इसको करने वाला कौन है चैतन्य है और होने वाला क्या है उस चैतन्य की इच्छा भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिगैर संसार में पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर तुम कैसे कर सकते हो वो काम जो उसकी इच्छा में नहीं है अगर वायु का एक कण भी इधर से उधर परमेश्वर की इच्छा के बिगड़ नहीं जाता तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं करता हूं ये काम मैंने करा मैंने उसको जवाब दे दिया मैंने उसको फल चखा दिया मैंने उसकी बारह बजा दी जिस तरह से हम अपने अहंकार से सीमित अहंकार को लेकर करते हैं ये अपने शरीर पर अपने ऊपर मोह है और यही हमको बंधन में डालता है और जब हम अगर ये ज्ञान सीखते होंगे तो हम कहेंगे कि मैं नहीं करता जो भी करता हूँ जैसे अगर आप एक अफसर हैं और आपको आपके मात हथ को डांटना जरूरी है उसको सही लाइन पर है क्योंकि ठीक से काम नहीं कर रहे तो आप उसको परेड भी लोगे उसकी जरूर उसको सस्पेंड भी करोगे लेकिन आप ये करोगे कहोग ये कहोगे कि मैंने उसको ऐसा कर दिया ये मैंने उसको सस्पेंड कर दिया तो निश्चित रूप से आप कर्मफल के भागी हो लेकिन आप सोचोगे कि यह आपकी भावना जो अंतरतम की जो भावना है आपके अंदर की जो विचार हैं वो ये हैं कि ये मैंने नहीं किया ये उसने अपने कर्मफल हो गए हैं और जो तो चैतन्य की इच्छा थी वो मेरे द्वारा संपन्न हुआ यानी मैं कौन हूँ इसमें मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ इस तरह से जो यंत्र आरूढ़ानी माए आगे इस प्रकार के श्लोक आएगा जो बताएगा कि मैं यंत्रवत हूँ जो इस कार्य को पूर्ण करने हेतु उपयोग में लाया गया इसलिए मैं करने वाला नहीं हूँ इसलिए ज्ञानी वो है जो अपने कर्मों में अकर्म देखता है और संसार के समस्त कर्मों में खुद का कर्म देखता है अब ये बहुत कॉन्ट्रडिक्ट्री लगता है कभी कभी लगता है कि ये बातें कैसे हो सकती खुद को कर्म करें और बोले कि मैं नहीं कर रहा हूँ और संसार कर ले मैं ही कर रहा हूँ ये कब हो सकता है कि यूनिवर्सल विजन हो यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं दो तो है ही नहीं एक ही है संसार में एक यूनिट है जो उस यूनिट के भिन्न भिन्न पुर्जों के रूप में हम लोग हैं जैसे कि अगर मान लो कि एक कार चल रही है तो आप स्टीरिंग हो एक ब्रेक है एक टायर है एक एक्सलरेटर है एक सीट है तो हम सब लोग ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पुर्जे हैं जो एक दूसरे से तालमेल के द्वारा उस कार को चलाते हैं अब जब कार चलती है और एक पुर्जा ऐसा सोचता है मैं ही चला रहा हूँ तो वो कार्म का भागी बनता है जब वो सोचता है कि सबका कार्य मेरा कार्य है जब वो सोचता है कि टायर चल रहा है क्योंकि स्टरिंग सोचता है कि मैं सही दिशा में इसको चला रहा हूँ इंजन सोचता है कि मैं इसको ऊर्जा दे रहा हूँ तो सब मिलकर उस कार को चला रहे हैं ऐसे जब हम संसार के समस्त कार्यों में स्वकर्म देखेंगे संसार के समस्त कार्यों में जब हम स्वकर्म देखते हैं और अपने कार्य में अकर्म देखते हैं तो वही ज्ञानी और बुद्धिमान है क्योंकि इस तरह से भी हम सोचें कि पूरा संसार मेरा अपना शरीर है तो ये उंगली क्या करती है या मेरे पैर क्या करते हैं या मेरी आँखें क्या देखती हैं सबके पीछे ज़िम्मेदारी किसकी है मैं मैं उंगली को कह नहीं सकता कि उंगली ये ये जाना इसका काम क्योंकि ये मैं ही तो हूँ ये जो करती है ये मेरी जिम्मेदारी है ये मेरे हाथ करते हैं मेरी जिम्मेदारी है ये मेरी, मेरी, मेरी आँखें क्या देखती मेरी जिम्मेदारी मेरी ज़बान क्या बोलती है मेरे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी इसको विकैर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं जो इसके मालिक को लेना पड़ता है जैसे आपका नौकर कुछ काम करते करते गड़बड़ करता है जिम्मेदारी आपकी आती है क्योंकि आपके आपके लिए कुछ करने गया और गड़बड़ करता है तो ज़िम्मेदारी आपकी आती है अगर आपका कंपाउंडर इंजेक्शन लगाने जाता हो और गड़बड़ होती है तो ज़िम्मेदारी तो डॉक्टर की आएगी उसकी रिस्पांसिबिलिटी कंपाउंडर की जिम्मेदारी आपकी आएगी क्योंकि आपने या तो उसको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी या आपने उसकी निगरानी नहीं रखी है ना इस तरह से आपकी ज़िम्मेदारी आएगी इसलिए संसार के समस्त कर्म जब वो कहता है कि मैं ही हूँ इसका करता धरता तो समस्त कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है और जब मैं इस व्यक्तिगत रूप से करता हूँ तो मैं इसके लिए कर्म में इंस्ट्रूमेंटल मैं तो खुद कुछ भी नहीं करता तो ज्ञानी वो है जो समस्त संसार के कर्मों को अपना कर्म समझता है और अपने कर्मों में अकर्म देखता है अब यज्ञ के प्रकार उन्होंने बताया भगवान ने कि कितने प्रकार एक तो होता है द्रव्य यज्ञ जो हम जानते हैं करते हैं कि जिसके अंदर हम हविष्य डालते हैं कई लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से हवन करते हैं जो अग्नि उनका देवताओं का मुख है और उसके द्वारा हम देवताओं को हवी अर्पित करते हैं और बदले में हम देवताओं से आशीर्वाद की या फल की अपेक्षा करते हैं ये हमारा एक रूटीन यज्ञ है हम जानते हैं कि हम इसलिए यज्ञ करा रहे हैं कि हमारे को ये काम संपन्न करवाना है और इसलिए हम यज्ञ कराते हैं उस यज्ञ में देवताओं का आह्वान करते हैं उसके बाद वो देवता यज्ञ के रूप से वहाँ पर उपस्थित होते हैं यज्ञ के अग्नि रूप से उपस्थित होते हैं अग्नि उनका मुख है उसमें हम हविष्य डालते हैं और देवताओं से प्रार्थना करते हैं हमारे वांछित कार्य को संपन्न कराने के लिए ये इनका अनुभव हमको सबको है लेकिन ये जो द्रव्य यज्ञ है जब हम किसी ऐसी भावना से करें कर्तव्य की भावना से करें कि भैया मेरा मकान का उद्घाटन मुझे कर्तव्य रूप से काम कर या मुझे माँ की प्रार्थना करना है नवदुर्गा में कर्तव्य रूप से मुझे यज्ञ करना तो ऐसे यज्ञ जो कर्तव्य भाव से किए जाते हैं लेकिन उसमें फल की कोई आकांक्षा नहीं होती सिर्फ प्रेम होता है कि माँ को मैं प्रेम करता हूँ तो माँ के चरणों में अर्पित इसलिए मैं यज्ञ करता हूँ शिव को प्रेम करता हूँ इसलिए आज यज्ञ कर उसमें आप फल से मुक्त हो इसलिए पहला यज्ञ जो द्रव्य यज्ञ है वो भी आपके लिए फल का जनक भी हो सकता है और फल से मुक्त होने का कारण भी हो सकता है यानी आप द्रव्य द्रव्ययज्ञ से भी ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हो जो द्रव्य यज्ञ हमारे को देखने वाले कैसा लगेगा थोड़ा बहुत विज्ञानी होगा अधूरा ज्ञानी होगा तो क्या समझेगा अरे ये तो अभी वहीं अटका हुआ है ना रोज़ाना वो सुबह शाम संध्या करता रहता और हवन करा करता है फलतू में इसका कोई मायना नहीं वो अपनी जगह हो सकता है कि वो निष्काम भाव से मात्र कर्तव्य बोध से यज्ञ कर रहा है इसलिए उस यज्ञ को आप मत देखो आप तो आपके यज्ञ को देखो कि अपना यज्ञ हम क्या करें इसलिए दूसरे के यज्ञ की आप आलोचना या प्रतिलोचना मत करिए दूसरा है तपो यज्ञ तो तपो यज्ञ कैसा होता है कि इसमें हम मन को संयमित करते मन को उसकी चंचलता को शांत करते अब इसके लिए गुरुजन बहुत विधियाँ बताते हैं मन को कैसे चंचलता से मुक्त करें कैसे मन को शांत रखें लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तुम ज्ञान को जानोगे कि सत्य ज्ञान क्या है ईश्वर का स्वरूप क्या है ईश्वर चैतन्य रूप है आपके भीतर भी है और एक पूरा विश्व परमेश्वर का ही प्रतिरूप है जब ये सब ज्ञान जानोगे तो उस समय मन की चंचलता स्वतः शांत होने लगती है चंचलता क्या है चंचलता वास्तव में एंग्जाइटी उत्सुकता है क्या होगा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा सही होना चाहिए सही ही होगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ गलत हो जाए ये भय मन को सबसे ज़्यादा चंचल करता है लेकिन भय तब मिट जाता है जब इस सृष्टि की यूनिटी के बारे में हम जानते हैं कि सृष्टि एक यूनिट है और जो कुछ होना है वो सृष्टि के साथ में सभी के साथ होना है सिर्फ मेरा कि मेरा मैं ऐसा नहीं हो कि दौड़ में मैं पीछे छुट जाऊँ व्यापार में मैं घाटे भर जाऊँ बाकी सब लोग आगे बढ़ जाएँ ये भावना तभी होती है जब हम सीमित अहंता से इस शरीर से मोहग्रस्त होते हैं इसलिए जो यूनिवर्सल विजन या सार्वभौम दृष्टि जब होती है उस समय हम मोह से मुक्त हो सकते हैं तो उस समय हमारा मन चंचलता से मुक्त होने लगता है तो मुक्त मन जो चंचलता से मुक्त है वही इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकता है यानी इंद्रियों के नियंत्रण से तात्पर्य होता है कि इन इंद्रियों को अब इस नियंत्रण के बाद विभिन्न विधियां हैं जो योगिक विधियां हैं एक विधि ये है कि इन इंद्रियों को हम हमारे ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर दें मतलब अभी इस इंद्रियों से हमको कोई तात्पर्य नहीं जो कुछ करे कृष्ण करे ये इंद्रियों से हमको कोई तात्पर्य नहीं है इन इंद्रियों को सुखा के ज्ञान अग्नि से सुखा के इन इंद्रियों को हम कृष्ण अर्पित कर देते हैं कि अब ये हाथ क्या करते हैं हमारी कोई मांग ही नहीं है कि जबान की कोई मांग ही नहीं है कि क्या खाएँ जो मिल गया खा लिया जो मिला उसमें हम संतुष्ट हैं एक विधि है दूसरा एक योगिक विधि है वो ये है कि हम इन इंद्रियों को इन देवताओं को जो सामान्य भोजन की आवश्यकता है जैसे आंखों को दृश्य की आवश्यकता है जबान को भोजन की आवश्यकता है कान को सुनने की आवश्यकता है उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बाहर की तरफ जो सामान्य इनके विषय हैं उन विषयों में आत्मदर्शन करें कि उन विषयों में अग्नि प्रज्वलित करें ताकि उन जैसे वहाँ पर भी है ना कि कहाँ पर विषयों में भी अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है तो उन विषयों में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर विषय क्या है या ये वस्तु रखी क्या है ये परमेश्वर का स्वरूप है और जब ये समझ में आ जाता है कि विषय भी ईश्वर है या विषय भी ब्रह्म है तो उस समय उन विषयों के भोग के समय हमको कोई विशेष अति उत्तेजना नहीं होती ऐसा लगता है शांत चित्त ये हमारे कर्तव्य बहुत से हम होते हैं तो इस तरह हम तपोयज्ञ कर सकते हैं यानी इंद्रियों को नियंत्रण में करके और साथ ही साथ विषयों को ज्ञान रूप से जान इसके आगे कहते हैं योगयज्ञ करते हैं योग यज्ञ में प्राण को अपान में आहूत करना अपने प्राण की गति को नियंत्रित करना और इस तरह की योग्य क्रियाएं हैं जो आज मेरी क्षमता के बाहर एक मैं आपको एक एक चीज़ यह चीज़ समझा सकूँ लेकिन ये गुरुगम्य ज्ञान है जो गुरु ही समझाते हैं अपने उन शिष्यों को जो योग्य जिनको समझाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने श्वास पर नियंत्रण करिए किस तरीके से अपने प्राण की गति पर नियंत्रण करिए किस तरीके से श्वास प्राण और अपान की गतियों को नियंत्रण करो किस तरह से उनको आप ओम की मात्रा को बिंदु में समाहित करो ये ज्ञान परमेश्वर मतलब गुरुगम्य ज्ञान है तो ये ज्ञान गुरु ही आपको दे सकते हैं वो वो योग यज्ञ है इसके अलावा स्वाध्याय यज्ञ है ये भी स्वाध्याय यज्ञ भी यानी यहाँ पर स्वाध्याय का मतलब कुछ अन्य है यहाँ भगवान ने जो इन्होंने जो स्वाध्याय का अर्थ तो बताया है वो भी कुछ अन्य है वहाँ पर भी क्या है कि हमको प्राण और अपान की गतिविधियों को एक दूसरे में अर्पित करके इसे परमेश्वर को अर्पित करना होता है तो उस तरह से स्वाध्याय यज्ञ होता है और इसके बाद होता है ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है कि जिस जगह पर हम हैं हमारी हर गतिविधि चाहे हम भोजन कर रहे हों मित्रों से व्यवसाय कर रहे हों चाहे दुकानदारी कर रहे हों चाहे हम अच्छा बुरा काम कर रहे हो लड़ाई कर रहे हों जो भी कर रहे हों उन सब के साथ में ज्ञान की जागरूकता बनी रहे ऐसी तो जागरूकता बने रह तो फिर हमारी जो चैतन्य के अग्नि में हमारे समस्त कर्म अभूत होते चले जाते हैं हमने हमारी जो चैतन्य की अग्नि है उसमें हमारे जो दैनंदिन के कर्म हैं वो समस्त कर्म अवत होते चले जाते हैं तो इस तरह से वो ज्ञान एक न है इसके अलावा जो योगी भोग की कामना से भोग से मुक्त होते हैं कर्म यानी ये बात कभी कभी फिर कॉन्ट्रडिक्ट्री लगती है कि हम भोग की कामना से भोग से मुक्त कैसे होंगे कभी कभी ऐसा लगता है कि इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के बाद ही इन इंद्रियों को उन विषयों से दूर किया जा सकता है इसके लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है जो गुरु ही देखते हैं अपने शिष्यों में और उनको विधियों का उपदेश देते हैं कि सामान्यतः हमको जिन चीज़ों से दूर किया जाता है सामान्यतः मन में उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है जिन चीज़ों से हम अगर हम कहें कि हम उपवास करेंगे तो भोजन के प्रति आकर्षण बढ़, तो बढ़ जाएगा जब हम कहेंगे खड़े रहो आधा घंटे तो हमको बैठने के कुर्सी के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा जब हम कहेंगे प्यास से रहो तो प्यारी के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा इसलिए वो कहते हैं कि जब आप तृप्त तो होकर पानी पियोगे हो शांति बैठोगे सब करोगे फिर उसके बाद में उस कर्म को त्यागना हो तो उसके लिए आसान है कर्म का त्याग बाहर से नहीं होता स्वरूप से नहीं होता कर्म का त्याग उसके विचारों से होता है उसके पीछे के इंटेंशन भावना परपोर्ट जो होता है उससे होता है तो हमारा जो भीतरी इंटेंशन है जो भीतरी विचार है वो विचार ही हमारे कर्मों के स्वरूप की दिशा तय करता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं इसलिए वो कहते हैं कि हमारे समस्त कार्य यदि यज्ञ के रूप में हम करें तो यज्ञ का ही स्वरूप ऐसा है जो समस्त कार्य को ईश्वरीय कार्य बना सकता है अब एक अंतिम बात जो आज की जो बड़ी विशिष्ट है वो है कि इसमें उन्होंने भगवान ने कहा कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उप्रेक्ष्य ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना ये एक बहुत विशिष्ट हमारे गुरुदेव इसको बहुत सुनाते थे और अभी मैं जब पिछले साल दिल्ली गया था तो प्रभादेवी माता माताजी से मिला था तो उन्होंने मैं मुझे यही पढ़कर सुनाया था है ना? और बोला कि इसका जो है गलत मतलब खूब निकाला जाता है तो बोला गलत मतलब क्या है और सही मतलब क्या है ये तुमको दोनों बताती हूँ तो ये माताजी ने बहुत अच्छे से समझाई हमको बात इसका शाब्दिक मतलब पहले समय है ना उसको जानो तदविद्धि है ना उसको है ना परमेश्वर को उसको जानो तदविद्धि प्रणिपात है ना न प्रणाम पूर्वक साष्टांग दंडवत करके उसको जानो प्रणिपात का मतलब होता है प्रणाम करना या उनके चरणों में गिरना तो तद्विदि प्रणिप आते हैं न परिप्रश्न सेवया यानी परिप्रश्न यानी बार बार पूछो जब नहीं समझ में आए तो बार बार पूछो परिप्रश्न और सेवया उसकी सेवा करो जैसे आप उसका मतलब निकलेगा कि गुरु की सेवा करो उससे बार बार पूछो उसके चरणों में गिरो है ना? और उपदेश्यंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना तब वो तत्त्वदर्शी लोग तुम्हें ज्ञान देंगे है ना? तो उनके पास जाओ ये सामान्य इसका ट्रांसलेशन होता है कि उसको जानने के लिए प्रणाम पूर्वक विनम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करो उनके चरणों में बैठो उनके चरणों में गिरो और उनसे उपदेश लो तो वो आपको ज्ञानी जन आपको ज्ञान देंगे लेकिन गुरुदेव भी कहते थे और यही बात अभी अभी प्रभादेवी माता जी ने भी बताई कि इसका वास्तविक मतलब अब समझो तदविदि परमेश्वर को जानो ये बिल्कुल ठीक है तदविद्य है ना उसको जानो प्रण पाते हैं पूर्वक प्रणाम करते हुए प्रति प्रश्न है ना सतर्क करते हुए या न प्रश्न पूछना और तर्क करना और सेवया सेवा करते लेकिन किसकी वो कहते हैं कि उपदेक्षि तेय ज्ञानम ज्ञाने नस्त तत्वदर्शी तत्व नत्वदर्शी दुनिया में एक है जिसका नाम है इंद्रियां जो हमारी जो समस्त इंद्रियाँ हैं वो तत्वदर्शी है तत्व दर्श... तत्वदर्शन का मतलब होता है जो तत्वों को जानती हैं परमेश्वर को जानने वाली आपके शरीर में मात्र एक चीज़ है वो है समस्त इंद्रियाँ जो एक तरफ संसार से जुड़ी हैं एक तरफ परमेश्वर से जुड़ी हैं इसलिए इन इंद्रियों की सेवा करो इंद्रियों की सेवा का मतलब होता है उनको भूखा मत मारो जो सामान्य संसार में आपको मिल रहा है खाओ जो मिल रहा है भोगने को भोगो लेकिन उसके पीछे की दृष्टिकोण आपकी यज्ञ की हो तो उसके परि परिप्रश्न है ना इन्हें यानी विश्लेषण करो आप स्वयं से प्रश्न करो स्वयं से विश्लेषण करो कि परमेश्वर कैसा है जिसको हम कहें कि अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करो तो आप जब आंतरिक चिंतन करेंगे इन इंद्रियों की उचित सेवा करेंगे तो यही इंद्रियां आपको परमेश्वर का उपदेश देंगी क्योंकि अन्य शास्त्र में भी ये बात लिखी हुई है कि ये इंद्रियां देवता हैं और ये ही आपको ईश्वर तक ले जा सकती हैं ही इंद्रियां जिनमें मन की भी गिनती होती है ये वो दर्पण है जिसमें परमेश्वर का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे सकता है बोध आपको तभी हो सकता है जब आप इन इंद्रियों से दोस्ती बना लें इन इंद्रियों से दुश्मनी बना नहीं चलेगा का काम वर इन इंद्रियों से दोस्ती बना लें क्योंकि ये इंद्रियाँ आपको तशदर्शी हैं और यही आपको परमेश्वर का उपदेश दे सकती हैं तो इस तरह से हम आज अपने अपने आज की बात को समाप्त करते हैं और इसके अंतर से अगले अगली बार इसका थोड़ा सा संक्षेप में और आगे बढ़ के फिर अगला अध्याय शुरू करेंगे तब तो तक गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण